आत्मिक जीवन की यात्रा अंतरयात्रा वैदिक दृष्टि से ईश्वर के साथ चलती है परमात्मा के साथ चलती है दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर और अधिकांश आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा को साथ लेके चलते भी हैं परमात्मा का स्मरण स्तुति प्रार्थना समर्पण इतना सब होते हुए भी जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जहां निराशा होती है अच्छे मार्ग पर चलने वाले को लगने लगता है कि मैं इतना अच्छा चल रहा हूं ईश्वर की आच् के अनुरूप धर्म के अनुरूप तब भी मेरे साथ ऐसा ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाता है दूसरे कर देते हैं अथवा परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं उसने सीखा समझा तो ये है स्वीकारा तो ये है कि परमात्मा न्यायकारी है और वो फल देता है धर्म का फल सुखी होता है लेकिन व्यवहार में बहुत कुछ विपरीत अपने साथ दिखाई देता है उन स्थलों पर उसका ईश्वर का विश्वास डिग जाता है अनेक व्यक्ति वर्षों तक जीवन भर ईश्वर के भक्त रहे होते हैं ईश्वर के प्रशंसक होते हैं स्तुति प्रार्थना करते हैं लेकिन घर परिवार में कोई बहुत विपरीत घटना घट गट जाए तो उसे बड़ा आघात लगता है उसने ये विश्वास पाल रखा था कि चूंकि मैं ईश्वर भक्त हूं ईश्वर के अनुरूप आचरण कर रहा हूं तो मेरा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता मेरे घर में तो कोई अनहोनी घट ही नहीं सकती ये मन में विश्वास जम जाता है उसको और साधक को यह अपेक्षित भी होता है कि फिर यदि मेरे घर में भी मेरे साथ भी अनहोनी गलत होने लगे तो फिर ईश्वर भक्ति ईश्वर विश्वास का उसके अनुसार चलने का फिर मतलब क्या हुआ लाभ क्या हुआ तो वो ये अपेक्षा रखता है और ईश्वर न्यायकारी है तो ये अपेक्षा होनी भी चाहिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ये अपेक्षा बनती ही है लेकिन उसके स्वरूप को समझने में कुछ भिन्नता आ जाती है हम दो ढंग से अधिक दुखी होते हैं हमने कुछ कार्य किया अच्छा कार्य सेवा कार्य दूसरे का सहयोग उसके प्रतिफल में हमें कम मिला अथवा नहीं मिला धन नहीं मिला दूसरे का सहयोग नहीं मिला यश नहीं हुआ लोगों ने नाम नहीं लिया गिनाया नहीं कि ये भी सहयोगी था इत्यादि बातें हमने कुछ किया और उसका जो प्रतिफल हम कुछ चाहते थे वो हमें नहीं मिला दूसरों के द्वारा तो प्राय मन में दुख कष्ट उत्पन्न हो, जा, हो जाता है और प्रतिक्रिया फिर वैसी होती है ये सब देखिए धार्मिक व्यक्ति हैं जिनके साथ मिलके मैं ये कार्य कर रहा था और कुछ इतना तक किसी ने नहीं कहा कि धन्यवाद तक नहीं दिया नाम तक नहीं लिया जब माला का पुरस्कार का अवसर आया तो मुझे याद तक नहीं किया तो वो उससे उछट जाता है उससे थोड़ा विमुख हो जाता है ऐसे अच्छे कार्यों से और उन कार्यों और उन व्यक्तियों से देश कर लेता है। दुख उसको इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझता है मेरी यहां पर हानि हुई है दुख तो तभी होता है हमें यदि हम किसी हानि को ना देखें तो दुख तो होगा ही नहीं जब जब दुख होता है किसी घटना से व्यक्ति से तो स्पष्ट है कुछ ना कुछ हानि हम वहां पर देख रहे हैं तो एक साधक व्यक्ति सोचे वहां सोचना होता है ईश्वर को साथ में लाना होता है मेरी क्या हानि हुई इससे मैंने किया और उन्होंने फल नहीं दिया तो फल का ना मिलना हमें हानि दिखाई दे रहा है लेकिन क्या फल केवल अन्यों के द्वारा ही दिया जाता है ईश्वर फल देने वाला नहीं है वैसे साधक व्यक्ति ये मानता है समझता है कि ईश्वर फल देता है लेकिन व्यवहार में जब ऐसा होता है दूसरे हमें वो मान सम्मान स्थान नहीं देते जिसके हम योग्य हैं जितना कर्म हमने किया तो उसको दुख आ जाता है यदि उस समय साधक के मन में ये विश्वास होता कि मैंने जो अच्छा कर्म किया है वो कर्माशय तो मेरा बन ही गया है पुण्य तो मेरा बन ही गया है और उसका फल भी ईश्वर के द्वारा अवश्य मिलना ही है जब मिलना ही है फल आएगा ही तो फिर हानि कौन सी है हमारी और जब हानि ही नहीं है तो दुख किस बात का योग साधना में तटस्थ रहने की बात सम रहने की बात बहुत प्रचलित है होनी चाहिए लाभ और हानि में भी सम रहना लेकिन आत्मा का तो यह स्वभाव है कि जो लाभ होगा हित होगा उसको वो चाहेगा और जिसमें हानि होगी अहित होगा उसको वो नहीं चाहेगा आत्मा का स्वभाव ही है तो वो ऐसा सम कैसे रह सकता है संसार में लाभ हानि दिखाई दे रही है और फिर भी वो सम है कि उसके स्वभाव के विपरीत समता कैसे आ रही है आनी तो नहीं चाहिए जैसा कि सामान्यतया किसी भी व्यक्ति में नहीं आती है लेकिन कुछ व्यक्तियों में दिखाई दे जाती है कुछ व्यक्ति विकसित कर लेते हैं तो उसका कारण पीछे ये समझना चाहिए कि वो यहां पर लाभ और हानि तो नहीं देख रहा है यहां लाभ हानि होते हुए दिख रही है हानि होते हुए दिख रही है किंतु वो वास्तव में अपनी कोई हानि नहीं देख रहा है क्योंकि उसे यह विश्वास है कि परमात्मा इसका उचित फल देगा मैंने जितना भी पुण्य कर्म किया है समाज का सेवा का कार्य किया है वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा उसका पुण्य फल सुख या सुख के साधन यथावत यथा, यथा समय मुझे अवश्य मिलेंगे जब ये विश्वास व्यक्ति में होगा तब कह सकते हैं कि हम ईश्वर को स्वीकार करके चल रहे हैं यदि दुख आ गया है दूसरे के द्वारा प्रतिफल पूरा नहीं आया तब हमें दुख आ गया है होगा ये न्यूनाधिक बहुत समय तक होगा तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी ईश्वर के विश्वास में इतने अंशों में कमी है मेरी यह हमें स्वयं का देखना है अंतर यात्रा में मेरी कितनी अभी ईश्वर विश्वास में कमी है तो पहली बात तो ये कि दूसरे हमें उचित फल जब नहीं देते तब दुखाएगा साधक तो ईश्वर विश्वास करके चुप बैठा रह जाएगा कोई बात नहीं प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है नहीं तो वहां फिर प्रतिक्रियाएं होगी वो एक को कहेगा दूसरे को कहेगा विपरीत आचरण करेगा जब समय आएगा तो उनको सुनाएगा गुस्सा होगा कि देखो आपने मेरे साथ ये किया ये आपका व्यवहार ऐसा ठीक नहीं है बहुत सारी श्रृंखला चल सकती है तो एक तो ये क्षेत्र हुआ दूसरा है कि हम अपनी स्थिति में हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और दूसरा अनावश्यक रूप से अन्याय पूर्वक हमारे जीवन में बाधा खड़ी कर रहा है विभिन्न तरीकों से होती रहती है आप वहां पर भी हमें दुख होगा एक सामान्य प्रतिक्रिया तो उचित है हमारा कर्तव्य हम उसको रोकेंगे उसमें कोई दोष नहीं है यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसको गलत कार्य कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको ठीक ढंग से रोकें। वो समता का मतलब इस तरह से नहीं लेना कि दूसरा जो कर रहा है करने तो हमें कुछ नहीं बोलना है यह अभिप्राय नहीं है। ये तो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत हो जाएगा दूसरे को भी तो गलत कार्य से रोकना है उसको भी तो रुकना है हमारा भी अहित ना हो और वो भी रुके और इस परस्पर प्रतिक्रिया से हम बहुत अच्छे रहते हैं हर कोई किसी का सामान नहीं उठा लेता हर कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार देता उन्हें पता है कि मैंने ऐसा किया तो दूसरा भी प्रतिक्रिया करेगा गुस्सा होगा मारेगा झगड़ा हो जाएगा ये परस्पर हम संतुलित रहते हैं बहुत हद तक तो ये तो हमें पुरुषार्थ करना ही है लेकिन उसके बाद भी अपनी सामर्थ्य से हम उसको समझा बुझा के रोक करके फिर भी वो कर देता है और ये हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है कि हम उसको रोक सके वो करेगा और कुछ हमारा अहित हो जाएगा इस स्थिति में फिर तो खाएगा। कि मेरी तो रक्षा हुई नहीं ईश्वर तो सर्वरक्षक है ईश्वर तो न्यायकारी है मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया था लेकिन मेरे को यह दुख हो गया मेरे को यह कष्ट हो गया मैं तो ठीक रास्ते पे चल रहा था उल्टा मेरे को दुख हो गया और ये आधार्मिक व्यक्ति सुखी है इत्यादि बातें देखते सुनते ईश्वर पर अविश्वास आएगा अथवा वो प्रतिक्रिया विशिष्ट करने लगेगा विपरीत आचरण करने लगेगा उनके साथ में अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ ऐसे गलत कार्यों को रोकने पर भी जब वो हमारे साथ हो जाते हैं दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार कर देते हैं दुख दे देते हैं अब यहां पर ईश्वर विश्वासी व्यक्ति दुख को आने नहीं देगा अथवा आया है तो ईश्वर के जान ईश्वर को जान में ला करके और उसको हटा देगा बहुत शीघ्र उससे हट जाएगा क्योंकि उसे पता है कि यदि दूसरे मेरे साथ अन्याय करते हैं मेरे को दुख देते हैं तो उससे अंततः मेरी कोई हानि नहीं हो सकती अभी तो दिखेगी अभी तो हानि दिखेगी किसी ने हाथ काट लिया मेरा किसी ने मेरे बच्चे को मार दिया बहुत कष्ट हो गया बहुत असुविधा हो गई किंतु ईश्वर विश्वासी क्या समझेगा ये जो कष्ट हुआ है ये जो दुख मैंने भोगा है ये दूसरे के अन्याय से हुआ है उसको तो दंड मिलेगा ही मेरी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी या तो मेरे जो कोई बुरे कर्म हैं जिनका फल कभी आगे मिलना था ईश्वरीय व्यवस्था से अभी जो दूसरे ने गलत व्यवहार किया ये मेरे पाप कर्म का फल नहीं है लेकिन कुछ पाप कर्म मेरे हैं जिनका फल कभी आगे ईश्वरीय व्यवस्था से मिलने वाला था ईश्वर उनको भुगता हुआ मान लेगा उसने इतना दुख भोग लिया है तो वो उतने क्षीण हो जाएंगे उसके ये भी न्याय है एक तरीका है अथवा यदि हमारे कोई बुरे कर्म नहीं है फिर भी दुख हो गया है दूसरे के अन्याय से तो उसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति परमात्मा किसी भी ढंग से करेगा नए साधन अच्छे साधन देगा कि जिस लक्ष्य में हमें बाधा हो गई थी इस अन्याय से वो उसकी पूर्ति हमारी अच्छी प्रकार हो जाएगी करे होगा अवश्य न्याय ईश्वर करेगा अवश्य न्याय किस तरह करता है ये उसका विषय लेकिन न्याय अवश्य होगा तो जब न्याय होगा तो मेरी हानि कहां हुई संसार में जीव कर्म करने में स्वतंत्र है प्रकृति में भी बहुत सारी क्रियाएं उपद्रव होते रहते हैं और उससे हमें हानि लाभ होते रहते हैं ये होने पर भी अंततः हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता हम अन्याय पूर्वक स्वयं भी कभी अंततः कुछ अतिरिक्त भोग नहीं कर सकते तात्कालिक रूप से अतिरिक्त भोग हम कर सकते हैं दूसरे हमें दे सकते हैं किंतु उसका अंत में जो परिणाम आएगा जो व्यवस्था होगी वहां सब मिला करके ना तो हम कुछ अतिरिक्त भोग सकते हैं ना कोई दूसरा हमें अधिक दुखी कर सकता है करेगा तो उसकी पूर्ति हमारी होगी जब ये विश्वास साधक को हो जाता है और व्यवहार काल में भी वो उसको घटाने लगता है धीरे धीरे होगा घटना घटेगी दुखी हो जाएंगे लेकिन जो हमने सीख रखा है उसका उपयोग करके वापस ठीक हो जाएंगे शीघ्र ही सत्यात् प्रकाश में एक प्रसंग आया है जहां ये पूछा कि परमात्मा के कौन सा गुण को ध्यान करें अपनाएं, स्वीकार करें तो हम पूरा जीवन तर सकते हैं तो स्वामी जी ने एक गुण जो वहां बताया और भी गुण हैं उनको एक को पकड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आ ही जाएंगी तो वहां जो एक गुण उन्होंने गिनाया वो है न्यायकारी ईश्वर न्यायकारी है यदि ये हमारे मन में बैठ गया है पूरी तरह तो किसी तरह की कोई हानि की आशंका नहीं है हमसे कोई फल छीन ले अंततः छिन जाए आप कोई संभावना नहीं है परमात्मा की मित्रता परमात्मा के सखापन में हमें कोई भय हो ही नहीं सकता भय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है लेकिन हमें अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे स्थल दिखाई देंगे जहां हम इस प्रकार से दुखी होते रहते हैं इन स्थलों को हमें पकड़ना है व्यवहार में पता लगेगा एक निश्चय हमारे मन में यह आ जाए कि मुझे ऐसे स्थलों को पकड़ना है मेरे ऐसा मेरे साथ में होता है और विशेष रूप से ध्यान रखना है केवल ये सोच लिया कि हां आप भी कहेंगे हाँ ऐसा होता है अब होता है तो इतना कहकर करके वो छोड़ना तो नहीं है होता है तो अब वहां कुछ समाधान कुछ क्रिया हमें करनी है कुछ साधना वहां करनी है उसके विषय में तो उन स्थलों को पकड़ के किन स्थितियों में मुझे दुख हो जाता है सबको होता है वो छाट छाट करके रखे हुए और जब जब वो दुख हो तब तब ईश्वर की न्यायकारिता को मन में ले आना उभार लेना और उभार के अपने को संतुलित कर लेना दूसरों को लगेगा कि इसको हानि लाभ हो रहा है तो भी ये समान स्थिति में है इसको लोगों ने फल नहीं दिया तो भी इसको फर्क नहीं पड़ा नहीं उसको पता है कि ईश्वर बैठा है जैसे किसी का बीमा हो खेत का या संवाय फैक्ट्री का और वहां आग लग जाए जिसको जिसने बीमा नहीं करा रखा और उसे पता है कि यह जल गया तो गया लाखों रुपया करोड़ों रूपये उसकी स्थिति अलग होगी और दूसरा व्यक्ति जिसे पता है कि ये जल भी गया तो मेरे को ये राशि मिल जाएगी पूरी पूरी किस बात का दुख करेगा वो मिल जाएगा पूरा मिलेगा आज के बीमा में तो कुछ कम करके भी मिलते हैं जो भी व्यवस्था है लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में तो यथावत मिलेगा ये जो ईश्वरीय व्यवस्था से मिलना होता है इसमें एक बिंदु अवश्य ध्यान रखना है हमें यह नहीं सोचना है जो अब तक मैंने बताया कि ठीक है दूसरा जो कर रहा है कर रहा है करने दो मेरे को कुछ नहीं करना ईश्वर तो न्यायकारी है ही वो निर्णय करतेगा व्यवस्था दे देगा ऐसे ईश्वर नहीं देगा इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए ये ईश्वर के आदेश दिए हुए हैं हमें उसका गलत का विरोध भी करना है बताना है उचित पुरुषार्थ करना है फिर भी यदि अन्याय होता है और हमारे बस की बात नहीं है यानी हमने पुरुषार्थ किया है उसके लिए पहले और फिर भी अगर नहीं होता है तो ईश्वर व्यवस्था करेगा हमारी असावधानी से यदि हमारे को हानि होती है और हम सोचें कि मेरी हानि हो गई ऐसे ही ईश्वर व्यवस्था करेगा ऐसे नहीं बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर हम बैठे हों सामान रखा है हमारी असावधानी से इधर उधर देखने से यदि कोई ले जाता है तो एक अलग बात है हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और फिर दूसरा जबरदस्ती ले जाता है हम रोक नहीं पाते हमने पूरा प्रयत्न किया है तो क्षतिपूर्ति पूरी होगी और हमारा ही दोष है तो नहीं होगी जैसे कि बहुत से यंत्र खरीदे जाते हैं उनकी कुछ निश्चित होता है गारंटी होती है वारंटी होती है इसका यह अर्थ नहीं कि चाहे कैसे भी वो खराब हो जाए और वो बदल देंगे यदि हमने ही उसे पानी में गिर दिया है हमारी असावधानी से चला गया तब वो पूर्ति थोड़ा ना करेंगे तो हमारी त्रुटि से हुआ है हाँ यंत्र में अगर खराबी आती है दूसरा कोई करता है ईश्वरीय दृष्टि से दूसरा कोई करता है तो लगेगा दुर्घटना होती है हमारी गलती से हो रही है तो नहीं होगा दूसरे ने की है तो वो पूर्तियां होती हैं ऐसा ही यहां समझना चाहिए संसार में जब भी कोई हानि होती है शरीर की मकान की वस्त्रों की साधक ऐसे तटस्थ नहीं रह सकता कि ये जल रहा है तो जलने दो हो रहा है जो होने दो जैसा कि अध्यात्म में बहुत प्रचलित है कि राजा जनक बैठे हैं मकान जल रहा है तो जल रहा है नगर जल रहा है तो जल रहा है बोले जल भी रहा है तो मेरा क्या गया यानी आत्म तत्व की दृष्टि से कि आत्मा तो अजर अमर है उसका क्या हुआ ऐसा हम व्यवहार में यदि करें कि मकान टूट गया तो टूट गया चोर आ रहा है तो आ रहा है मेरा आत्मा का तो कुछ नहीं गया नहीं अंतर पड़ता है जैसा लौकिक व्यक्ति सोचता है सामान्यतया हमारे मन में आता है वो ठीक है आत्मा अजर अमर है लेकिन उससे संबंधित साधन वो तो हमारे ही हैं और वो हमारे लिए हैं इसलिए उनके बचाव का प्रयास करना ही होता है हम आध्यात्मिक व्यक्ति बने रहते कि ठीक है गाय घुस गई खेत में चल रही है तो चर रही है और बर्बाद कर रही है तो कर रही है ऐसे नहीं हमें रक्षा करनी होगी वो हमारे से संबंधित बातें हैं अब रक्षा करते हुए भी यदि अन्याय होता है अब वो आध्यात्मिक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा मैंने अपना प्रयास कर लिया और अब मैं इससे आगे कुछ कर नहीं सकता और मेरे प्रयास सावधानी रखते रखते भी कुछ गलत हो गया अब वो संतुष्ट रहेगा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है क्योंकि जो हुआ है दूसरे ने अन्याय से किया है ईश्वर इसकी व्यवस्था करेगा यहां वो संतोष रखता है तो कुछ देर के लिए बैठिए दोनों नेत्रों को बंद कर लें प्रणव ध्वनी स्थलों का निरीक्षण करें जहां अपने पुरुषार्थ के बाद भी अन्य व्यक्ति हमें पूरा फल नहीं देते अथवा हमारे साथ अन्याय कर हैं उन स्थलों पर मैं कहां कहां दुखी होता हूं यदि कोई विशेष स्थल घटना ऐसी हो जिससे बहुत दुख हुआ हो उसे भी स्मरण करके और ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को मन में रखते हुए उन स्थलों से अपने दुख को हटाने का प्रयास करेंगे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को वहां लाएंगे ईश्वर की सहायता से उन स्थलों से उन दुखों से अपने को हटाएँगे जिन घटनाओं में दुख हुआ था उनका विश्लेषण करेंगे क्या उस समय मुझे ईश्वर स्मरण था क्या ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास उस समय मुझे था यदि उन स्थितियों में स्पष्ट होता है कि तब ईश्वर का विश्वास ईश्वर का स्मरण नहीं था तो अब अपने को उसी स्थिति में रखकर और साथ में ईश्वर को लाकर ईश्वर के न्याय को उपस्थित कर फिर अपने को देखें भिन्न भिन्न घटनाएं भी ले सकते हैं किसी के साथ प्रतिज्ञा हुई संबंध बना दोनों को कुछ करना था मैंने तो अपना किया लेकिन दूसरा अपने कर्तव्य को करने में मना कर गया बड़ा दुख हुआ मैंने दूसरे का सहयोग किया धन दिया। उसने देने से मना कर दिया बड़ा दुख हुआ मैं घर में अपने कर्तव्य का पालन करता हूं या करती हूं लेकिन पति या पत्नी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे बड़ा दुख होता है हमने अच्छा कार्य किया श्रेय दूसरा ले हमें श्रेय नहीं मिला बड़ा दुख हुआ ऐसे ऐसे अनेक स्थल धीरे धीरे चुन सकते हैं और एक एक करके उन पर ध्यान की स्थिति में कार्य कर सकते हैं ध्यान में जब इस प्रकार करने में सफल होंगे तो व्यवहार में भी जब वो स्थितियां पुनः आएंगी तो वहां भी हम अपेक्षाकृत अधिक सफल होंगे रे से रुकेंगे प्राणा उठाने और जिन साधकों ने ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार किया है समझा है उनमें से अनेक उसे न्यायकारी मानते हुए भी इस रूप में देखते रहते हैं कि ईश्वर न्याय करने वाला है ईश्वर न्याय करेगा ये तो वो मानते हैं लेकिन मेरी इस घटना में वो ये नहीं ध्यान रखते कि ईश्वर की न्यायकारिता को स्मरण करके मैं यहां स्वयं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं जो ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानते स्वीकार नहीं हो पाता है उनका स्तर अभी नीचे है वो और आगे अभ्यास करेंगे ईश्वर को न्यायकारी मान भी लिया और ये मानते हैं कि ईश्वर फल देगा उचित लेकिन जब दूसरा कोई गलत व्यवहार अन्याय कर रहा है उस समय अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ईश्वर की न्यायकारिता का उपयोग लेना अपने उस ज्ञान का वहां उपयोग लेना ऐसा बहुत जगह होगा होता है कि ऐसी स्थितियों में वो ये तो बोलता है कि ईश्वर न्यायकारी है फल देगा याद भी आ जाता है लेकिन दुखी होता रहता है